कमौन ड्रिंक ड्रिंक जैसे ही सुनिधि ने अपनी बात खत्म की अचानक से चेतन ने अपना गिलास उठाते हुए कहा हमने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है पार्टी तो बनती है <laughs> तो आज की पार्टी मिताली मैडम की तरफ से हम्म, हाँ बाकी के डिटेक्टिव ने भी चेतन के कहने पर अपना ड्रिंक खत्म कर दिया था लेकिन अभी भी सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी अभी तक सबके दिमाग में मीनाक्षी नेगी वाला केस ही चल रहा था ऐसे में सब थोड़े असहज हो रहे थे अपन एक ड्रिंक खत्म करने के बाद चेतन गिलास नीचे रखते हुए सुनिधि से कहा सुनिधि हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें कि अपार्टमेंट मर्डर केस की जांच करें लेकिन हम वो नहीं कर सकते सबसे पहली बात तो वो केस बोरीवली ब्रांच की रेंज में आता है और वो लोग हमें परमिशन ही नहीं देंगे दूसरी बात ये की अब इस केस को खत्म हुए दस साल हो चुके है और केस में सजा भी सुनाई जा चुकी है इसका मतलब की ये केस अब ओल्ड केस डिपार्टमेंट में जा चुका है वो भी अब ये केस कहाँ रह गया खत्म है सब कितने दोबारा से अपने ग्लास में बीयर भर लिया और फिर इसे पीने के लिए उठाते हुए कहा देखो सुनीदी, ये दूसरे ब्रांच का केस है और ये उनकी इज्जत का भी सवाल है अब जरा तुम खुद सोचो मान लो किसी दूसरे ब्रांच की कोई पुलिस टीम यहाँ हमारे ब्रांच पर आकर किसी पुराने केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की बात करे तो फिर हमें कैसा लगेगा क्या हम उन्हें आसानी से यह करने देंगे कभी नहीं एसके ने बीच में बोलते हुए कहा और उससे भी बड़ी बात चेतन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग उनसे उनका काम छीन रहे इसके बाद चेतन ने सीधे शब्दों में बोलते हुए कहा देखो सुनिधि अगर पहले की बात होती तो कोई बात ही नहीं थी हम आराम से हेडक्वार्टर पर एक एप्लीकेशन भेजते और फिर हमें इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मिल जाती लेकिन चेतन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन अभी बोरीवली ब्रांच में क्या हुआ है वो तो हम सभी को पता ही है अगर अभी तक देवाशीष मुखर्जी जिंदा होता तो हो सकता था कि उसने पहले ही रोहनेगी के, के केस की जांच करनी शुरू कर दी होती वो रोहन को न्याय दिलाने के लिए अब तक पुराने इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज भी कर चुका होता लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता की हेडक्वार्टर हमें उसके ब्रांच के ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देगा चेतन ने जवाब दिया हम्म राघव ने बीच में बोलते हुए कहा चेतन सर सही कह रहे हैं अभी हम लोग हेडक्वार्टर पर इसके लिए एप्लीकेशन नहीं भेज सकते क्योंकि तो अगर हम एप्लीकेशन भेजेंगे तो सभी को यही लगेगा कि हम लोग बोरीवली ब्रांच के काम करने के तरीके पर उंगली उठा रहे हैं और और ये सिर्फ बोरीवली ब्रांच की बात नहीं रह जाएगी बल्कि पूरे मुंबई पुलिस की इज्जत की बात हो जाएगी और दूसरी चीज अगर सच में हेडक्वार्टर को लगेगा भी के इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो वो ये काम बोरीवली ब्रांच से करवाएंगे ना भला हमें क्यों करने देंगे इन्वेस्टिगेशन सही बात है चेतन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा हम लोगों ने अभी किडनैपिंग केस को सॉल्व किया है जेल से भागे हुए रोहन नेगी को पकड़ने में पुलिस की मदद की है इस वक्त वैसे ही हम लोगों की चारों तरफ इतनी तारीफ हो रही है ऐसे में हमें अभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा नाम खराब हो उसने आगे कहा अगर हम हेडक्वार्टर इसके लिए एप्लीकेशन भेजते हैं तो हम समझ लो खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं इससे ना सिर्फ हम हायर अप्स के विरोध में जाएंगे बल्कि दूसरे ब्रांच के ऑफिसर्स के भी नजर में आ जाएंगे ऐसा करने में उन्हें लगेगा कि हम लोग एरोगेंट हो गए हैं और अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे सब लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं सुनिधि ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया चेतन सर राघव सर आप लोग क्या बोल रहे हैं क्या मतलब है इन सब बातों का आप ही बताइए हम लोग इनगेटर्स है न जासूस है ना हम तो हमारा काम तो यही है ना कि हम सच्चाई को सामने ले आएं आप लोग लग रहा है कि ये भूल गए हैं कि अगर रोहन नेगी सच में बेकसूर है तो वो पिछले दस सालों से बिना किसी जुर्म के जेल में सड़ रहा है तुरदी ने कहा और अब इस केस के बाद तो शायद वो जेल से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा हम्म, तो हो सकता है कि मीनाक्षी नेगी ने सच में बहुत बड़ा रिस्क लिया है न फंसाया गया होता तो क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेती ये सोचने वाली बात है वहां बैठे एसके ने बीच में बोलते हुए कहा क्यों नहीं राघव ने कहा अब मीनाक्षी नेगी रोहन की माँ थी और माँ की नजरों में उसका बेटा हमेशा बेकसूर ही होता है क्या पता रोहन ने खुद अपनी माँ को ही बेवकूफ बनाया हो हो सकता है उसने अपनी माँ के साथ भी धोखा किया हो नहीं ये नहीं हो सकता है। जतिन भी अब इस बहस में कूद पड़ा देखो मीनाक्षी ने रोहन की जेल से भगाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी और ये भी पक्का है कि रोहन को अपनी माँ की इस प्लानिंग के बारे में काफी पहले से पता रहा होगा अब खुद सोचो जिस इंसान को पता है कि उसने जुर्म किया है और उसके लिए वो सजा काट रहा है क्या वो दोबारा से कोई जुर्म करने की बेवकूफी करेगा वो भी तब जब उसके जेल से छूटने में 9 साल ही बाकी हों बाकी के 10 साल वो पहले ही जेल में काट चुका था मुझे तो नहीं लगता कि रोहन कभी इस तरह की बेवकूफी करेगा उसे अच्छे से पता रहा होगा कि उसकी माँ उसे जेल से भगाने वाली है और विजय सेंगर की बेटी को किडनेप करके उसे बेगुना साबित करने की कोशिश करेगी लेकिन फिर भी वो इन सब के लिए तैयार था क्यों क्यों तैयार था क्योंकि उसे भी अपनी मां की तरह इसी बात पर यकीन था कि टीना का मर्डर विजय ने किया था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और अगर रोहन ने सच में ये मर्डर किया होता तो फिर वो तुरंत अपनी माँ को ये जुर्म करने से रोक देता लेकिन जतिन ये भी तो साबित हो चुका है कि विजय ने टीना का मर्डर नहीं किया था राघव ने जवाब दिया क्योंकि अगर विजय ने टीना का मर्डर किया होता तो फिर अब तक वो जेल में सजा काट रहा होता तो फिर एसके ने कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ही है जो इस मर्डर में शामिल है इसकी भी संभावना बहुत कम है श्रेयस ने कहा कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है मर्डर सीन से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है और ना ही टीना की बॉडी से कोई छेड़छाड़ हुई है ऐसे में ये केस न तो रॉबरी का है और न ही रेप का इसका मतलब मर्डर सिर्फ बदले की नीयत से किया गया है सही बात है रितेश ने कहा टीना की डेड बॉडी को देखकर पता लगा था कि उसके सीने में चाकू से कई बार वार किया गया था और जिस तरीके से टीना की बॉडी पर अटैक किया गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उसे सिर्फ बदले की नीयत से और जज्बाती होकर मारा गया है ऐसे में ऊपर से देख तो यही लग रहा है कि इस केस में असली संदिग्ध विजय सेंगर या फिर रोहन नेगी में से ही कोई एक है लेकिन सच्चाई तो सामने आना चाहिए जतिन ने कहा हो सकता है इस केस के पीछे कुछ और ही कारण हो कोई और ही कतिल हो सकता है कि विक्टिम ने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया रहा हो और उसने अपने बदले के लिए टीना का मर्डर किया हो हाँ, एसके ने जवाब दिया कोई और भी संदिग्ध हो सकता है इस बारे में सोचो हो सकता है की मर्डर अभी भी जिंदा हो और ये सब होते हुए देख रहा हो ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सुनिधि ने जवाब दिया मीनाक्षी नेगी बीमार थी उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए ये सब किया आप लोगों को नहीं लगता कि पुलिस डिटेक्टिव होने के नाते हम लोगों को सच्चाई सामने लाना चाहिए एक मां को न्याय मिलना चाहिए लेकिन राघव ने कुछ सोचते हुए कहा मीनाक्षी ने इतनी छोटी बच्ची की किडनेपिंग की थी ये भी बहुत बड़ा क्राइम है इसे भुलाया नहीं जा सकता नहीं ट्रायल के समय मीनाक्षी ने कहा कि वो कभी किसी भी सूरत में विजय की बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती जवाब दिया अरे एक मिनट तुम लोग एक मिनट मेरी बात सुनोगे चेतन ने चिल्लाते हुए कहा मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है मुझे अपनी बात तो खत्म करने दो अभी मुझे एक और बात आप लोगों को बतानी है चेतन की बात सुनकर सभी ने अपनी बहस बीच में ही रोक दी और फिर सब बड़े ध्यान से चेतन की तरफ देखने लगे दरअसल मैं आप लोगों को इस केस का दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोक रहा हूं। इसके पीछे एक और कारण है और मेन कारण यही है जवाब दिया दरअसल अगर हम लोग दोबारा से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर हम लोग उन लोगों के भी विरुद्ध जाएंगे जिन्होंने इस केस का इन्वेस्टिगेशन पहले किया था क्या आप लोगों को पता भी है की इस केस को पहले किसने इन्वेस्टिगेट किया था किसने सभी ने चौंकते हुए पूछा आ, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था चेतन मुस्कुराते हुए कहा हेडक्वार्टर के चीफ अभिषेक भटनागर वो पहले बोरीवली ब्रांच पर काम करते थे और उन्होंने ही टीना गांधी के मर्डर केस की की इन्वेस्टिगेशन थी सच में ये सुनकर सभी चौंक पड़े इसके साथ ही इन लोगों की सांस बीच में ही अटक गई थी अब आप लोग समझें कि मैं क्यों इसे लेकर इतनी टेंशन में था चेतन ने सभी की तरफ देखते हुए कहा देखो हम लोग सबके साथ भिड़ सकते हैं लेकिन अब हेडक्वार्टर के इतने बड़े अधिकारी के विरुद्ध तो नहीं जा सकते ना वो भी इतने पुराने केस को लेकर जिसमें पहले ही एक आदमी को सजा सुनाई जा चुकी है अब अगर हमने इस केस को आगे बढ़ाया तो फिर ना सिर्फ हम लोग अभिषेक भटनागर के निशाने पर आएंगे बल्कि बाकी के अधिकारियों की भी नज़र हम पर बनी रहेगी और कहीं गलती से बाद में ये हुआ कि असले की असले कतल रोहन नेगी ही निकला तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ सबके सस्पेंशन लेटर एक साथ आएंगे चेतन की बात सुनकर वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था यह सन्नाटा तब तक छाया रहा जब तक कि विक्रांत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा नहीं हुआ विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर से बाहर जाने लगा। सर कहा जा रहे हैं आप निधि ने उत्सुकता से सवाल किया mmm, मैं अभिषेक भटनागर से मिलने जा रहा हूँ इतना कह विक्रांत चल पड़ा उसका जवाब सुनकर सभी सख्ते में आ गए चेतन भी विक्रांत की तरफ हैरानी भरी निगाह ऐसी देखने लगा अरे टेंशन मतलब अभी सिर्फ टॉयलेट जा रहा हूँ विक्रांत ने कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखते हुए कहा